अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद विक्रांत ने जो पहले जो अनुमान लगाया था वो गलत था अब अगर स्क्रिप्ट राइटर नौशाद ने वाकई में दयाकर का साथ दिया है तो फिर उसे दयाकर ने कोई भी पैसा नहीं दिया था और इसके बावजूद अगर नौशाद ने सारे क्रू मेंबर्स को एक साथ बीच पर लेकर आया था तो इसके पीछे कोई और रीजन था हो सकता है कि नौशाद का कुछ पर्सनल रीजन रहा हो अच्छा सर आपने इन लोगों से निरूपा के बारे में कुछ पूछा अभी विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से हर्षित ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा एक्चुअली मैं उन लोगों से उसके बारे में पूछना तो चाहता था विक्रांत ने जवाब दिया लेकिन जब मैंने का नाम लिया तो कंपनी के मैनेजर गुलाटी का चेहरा अजीब सा बन गया था। उसके भाव बदले बदले नजर आ रहे थे ऐसे में मुझे तो लग रहा था की जरूर उसका निरूपा से कुछ न कुछ कनेक्शन है और वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था हर्षित तुम ऐसा करो की ये मैनेजर गुलाटी और चैंपियन पिक्चर्स के दूसरे लोगों पर भी थोड़ा नजर रखो थोड़ा पता लगाओ कि इन लोगों का कहीं निरूपा के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है ओके हर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अनुष्का विक्रांत ने फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा तुम जाओ त्रिवेंद्रम की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करो आज हम लोगों को कैसे भी करके इन सभी लोगों के बीच का कनेक्शन पता करना है पता लगाओ की इन लोगों का आपस में क्या रिलेशन है इसके बाद विक्रांत ने सभी को स्पेसिफिक टास्क अलॉट करना शुरू किया सबसे पहले तो उस फिल्म के स्पॉन्सर का पता लगाओ जिससे निरूपा को बाहर किया गया था क्या नाम था उस फिल्म का अंधेरी रात है ना न हाँ, तो फिल्म अंधेरी रात के स्पॉन्सर का पता लगाओ और ये पता लगाओ कि डायरेक्टर रविचंद्रन ने निरूपा को किसी इन्वेस्टर के साथ फिजिकल रेशन बनाने के लिए मजबूर किया था क्या और दूसरी बात किसी को कैमरामैन अनिकेत के घर और स्टूडियो में भेजो वहाँ से चेक करो की कहीं अनिकेत के पास निरूपा की कोई वीडियो तो नहीं है उसने फिर हल्की सांस खींचते हुए कहा तीसरा काम किसी को मेकअप आर्टिस्ट ललिता के बारे में पता लगाने के लिए भेजो और पता लगाओ कि हम लोग जो शिफिर एक्सिम के बारे में सोच रहे हैं, वो बात सही है कि नहीं चौथा काम ये है कि जो तमिल वाली फिल्म थी ड्रैगन पैलेस उसके मेन क्रू से बात करो और पता लगाओ कि वहाँ पर प्रसाद का एक्ट्रेस के साथ कैसा रिलेशन था खास तौर पर निरूपा के साथ उसका कैसा बिहेवियर था फिर उसने आगे अपनी बात समेत कहा पांचवा काम ये है की नौशाद अली नौशाद अली के बारे में भी मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए इसकी पूरी हिस्ट्री निकालो इसका पहले रूपा के साथ और दया करके साथ कैसा रिलेशन था पता लगाओ ठीक है सर अनुष्का ने अपने नोटबुक में विक्रांत द्वारा कही गई हर एक बात को नोट कर लिया लेकिन अभी तक शायद विक्रांत ने टास्क असाइन करना बंद नहीं किया था उसने अपना बोलना जारी रखते हुए आगे कहा छठा काम ये करना है कि तुम हॉस्पिटल जाओ और वहाँ जाकर कौशिक ऐसी बात करो वो इस केस का रियल सरवाइवर है तो क्यूँकी उसे ये अच्छे ऐसी याद है की उसके साथ क्या हुआ है ऐसे में उसे और लोगो के बारे में भी अच्छे ऐसी पता होगा उससे दया कर और निरूपा के बारे में सवाल करो और इस दौरान उसका रिएक्शन कैसा होता है ये नोट करो ठीक है सर मैं करती हूँ अनुष्का ने विक्रांत से कहा अगर कौशिक कुछ गड़बड़ कर रहा होगा तो फिर मैं पक्का पता लगा लूंगी अंत में और भी जो विक्टिम है उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन ले आओ विक्रांत ने अपनी भवें टेडी करते हुए कहा देखो मुझे नहीं लगता की बाकी लोगो का इस केस ऐसी कोई कनेक्शन हो सकता है लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते जितने क्लू मिले सबके बारे में पता लगाओ अगर किसी का कुछ भी निरूपा के साथ कनेक्शन निकलता है तो उसके बारे में पता लगाओ पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को ठीक है सर अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा समंता और बहादुर विक्रांत ने पीछे मुड़कर इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा तुम लोगों को हमारे साथ आइलैंड पर जाना पड़ेगा मैं क्राइम सीन को दोबारा ऐसी इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ और तुम दोनों मुझे फिल्म की कास्ट के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दो ओके समन्ता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हालाँकि कुक बहादुर इस वक्त थोड़ा असहज महसूस कर रहा था जाहिर है उसके लिए दोबारा से उसी बीच पर जाना जहां जहां पर उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी थोड़ा मुश्किल काम था वो वहां कतई वापस नहीं जाना चाहता था लेकिन लेकिन विक्रांत ने उसके रिएक्शन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बल्कि दोबारा से क्राइम सीन पर जाने की तैयारी करने लगा पिछली रात को जब वो इस क्राइम सीन की पड़ताल कर रहा था तो उस वक्त काफी अंधेरा था ऐसे में उस वक्त वो अंधेरे में इस क्राइम सीन को ठीक से देख भी नहीं पाया था ऐसे में उसने दोबारा से दिन में क्राइम सीन को देखने का फैसला किया हो सकता है कि दिन के उजाले में कोई नया क्लू मिल जाए हालांकि अब तक इस इस सीरियल मर्डर केस की के खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। इस वक्त वर्कला बीच से होते हुए अनगिनत बोट से यहाँ पर मीडिया वाले पहुंच चुके थे वहाँ पर कई सारे मीडिया वाले बोट हायर करके पहुँचने शुरू हो गए थे ये लोग घटना के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे अच्छी बात यह थी कि त्रिवेंद्रम के लोकल पुलिस ने पहले ही यहां पर विक्रांत की मदद के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स भेज दिया था उन लोगों ने यहां पहुंचकर पहले से ही रास्ता ब्लॉक कर दिया था ताकि मीडिया वाले क्राइम सीन तक ना पहुंच सके वहां पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही को जाने की परमिशन दी गई थी क्राइम सीन पर पहुँचने से पहले ही विक्रांत ने फोरेंसिक एक्सपर्ट प्रोफेसर चौटाला को कॉल कर दिया वो प्रोफेसर चौटाला से केस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेने लग गया वैसे शुरू से ही जब से विक्रांत इस केस पर काम कर रहा है तब से उसे ये एहसास हो रहा था कि ये एक वेल प्लान मर्डर केस है और इस मर्डर केस की कहानी किसी हॉरर फिल्म कहानी से कम नहीं लग रही उसे ना जाने क्यों ऐसा एहसास हो रहा था कि जरूर इस केस में कुछ न कुछ गड़बड़ है लेकिन अभी तक उसे ये समझ नहीं आया की आखिर गड़बड़ कहाँ पर हो रही है उसे उम्मीद थी की शायद फोरेंसिक टीम की तरफ ऐसी उसे कुछ न कुछ ऐसा क्लू जरूर मिलेगा जो की केस को पूरी तरह से पलट कर रख देगा हालांकि फोरेंसिक एक्सपर्ट चौटाला साहब ने विक्रांत को बताया था कि चूंकि सभी विक्टिम को अलग अलग तरीके से मारा गया है ऐसे में वो सभी विक्टिम के मर्डर होने का एक्जेक्ट टाइम नहीं पता लगा पा रहे थे लेकिन उन्होंने किसी तरह से सभी मौत के होने का अप्रोक्सीमेट टाइम पता लगा लिया था अब चूंकि जितने लोगो को मारा गया था उन सभी का मर्डर लगभग एक ही समय पर हुआ था ऐसे में ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था की किसको पहले मारा गया और किस बाद में ये सब चीजें जानकर विक्रांत को बड़ी निराशा हुई हालांकि एक चीज जरूर उसे क्लियर हो रही थी वो ये था कि कातिल ने सभी विक्टिम का मर्डर करने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि वो पुलिस को उलझा सके ताकि पुलिस मर्डर का सही ऑर्डर भी पता ना लगा सके इस चीज से विक्रांत को बड़ी हैरानी हो रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था की आखिर फिर विक्रांत के दिमाग में ये ख्याल आया की शायद मर्डर को पुलिस के काम करने का तरीका पता है शायद उसे पुलिस के काम करने के तरीके के बारे में भी पूरी जानकारी है शायद इसी वजह से उसने सभी लोगों का मर्डर अलग अलग तरीके से किया है ताकि पुलिस को यह मर्डर की गुत्थी सुलझाने में खूब मुश्किल हो कतिल मर्डर का टाइम ऑर्डर क्यों छुपाना चाहता था इसकी क्या वजह हो सकती है और क्या सच में मर्डर का टाइम ऑर्डर इतना इम्पोर्टेंट है इस बारे में सोचते हुए विक्रांत के दिमाग में फिर से पिछला सवाल आने लगा अगर वाकई में कतिल दया कर ही है तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ के कौशिक रमन जिंदा बच गया विक्रांत सर अभी विक्रांत इस बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि एक स्पीड बोट आकर वहां किनारे पर खड़ी हो गई बोट के रुकते ही उसमें से इंस्पेक्टर अशोकन उतरकर भागते हुए नजर आए सर मैं वापस आ गई। अशोकन ने दूर से ही चिल्लाते हुए कहा वो भागते हुए विक्रांत के करीब पहुंचे और फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोल पड़े कल रात हमने बीच पर लगी पूरा कैमरा चेक की थी लेकिन उसमें किसी भी कैमरे में दया कर दिखाई नहीं पड़ी सर वो पता नहीं कहा गायब हो गयी जैसे ही विक्रांत ने इंस्पेक्टर अशोकन के मुंह से ऐसी बात सुनी तो फिर सोचने लगा दयाकर अभी गायब है कहीं सच में वो यहाँ से क्रू मेंबर्स की बोट लेकर भाग तो नहीं गया ठीक इसी समय इंस्पेक्टर अशोकन की नजर समन्ता और बहादुर पर पड़ी उन्होंने उन दोनों की तरफ असमंजस से भरी नजरों से देखते हुए कहा और ये ये लोग कौन इंस्पेक्टर साहब आप बिल्कुल सही टाइम आरोप आई है मतलब सही टाइम आरोप आये है विक्रांत ने उन दोनों की तरफ ऐसी देखते हुए कहा और फिर इंस्पेक्टर अशोकन ऐसी दोनों का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा मैंने इन दोनों से आज हेल्प लेने के लिए बुलाया है अब मैं फिर से क्राइम सीन को देखने जा रहा हूँ